गीता तत्व चिंतन ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता एक सौ छियानवे ज्ञान की स्तुति छत्तीसवें श्लोक में पुनः ज्ञान की तीव्रता प्रदर्शित की गई है यदि मैं सोचूं कि मैं पापी हूँ अतः ज्ञान मुझ पर क्या प्रभाव डाल पाएगा तो इसका उत्तर यहाँ यह कहकर दिया जा रहा है कि दुनिया के पापियों में भले ही तुम सबसे बड़े पापी हो पर ज्ञान ऐसी नौका है जो पाप सागर को पार करा ही देती है यहाँ पर प्रश्न यह नहीं है कि पापी को ज्ञान मिलेगा कैसे प्रश्न यह है कि ज्ञान यदि किसी प्रकार पापी के जीवन में भी आ जाए तो उसका फल क्या होगा श्री रामकृष्ण देव कहते थे कोई अपनी इच्छा से गंगा जी में उतर कर स्नान करता है और किसी की इच्छा नहीं है पर उसे किसी ने धक्का देकर गंगा में गिरा दिया गंगा जी में नहाने का फल दोनों को एक समान ही मिलेगा ज्ञान के संबंध में भी ऐसा ही है कोई खूब साधना करके ज्ञान पाता है और किसी पापी के जीवन में संत की कृपा से अनायास ही ज्ञान आया दिखाई पड़ता है ज्ञान का वही फल दोनों को मिलेगा तो यहाँ कहाँ कहाँ कि ज्ञान की नौका समस्त पापों से मुक्ति दिला देती है सैंतीसवें श्लोक में ज्ञान की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए प्रज्वलित अग्नि का उदाहरण देते हैं जैसे जलती हुई आग पवित्रता अपवित्रता का विचार किए बिना सारे ईंधन को जलाकर राख कर देती है वैसे ही ज्ञान की आग बिना शुभ अशुभ का विचार किए सारे कर्मों को भस्मसात कर देती है तात्पर्य यह कि संचित कर्म जल जाते हैं और कृमाण कर्मों का क्रम टूट जाता है जिससे संस्कार पैदा नहीं हो पाता मात्र प्रारब्ध कर्म बच रहते हैं जिनका क्षय केवल भोग से ही होता है एक सौ संतानवे ज्ञान कब कैसे और कहां से आता है अड़तीसवें श्लोक में बताया कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला तत्व इस संसार में और दूसरा नहीं है जैसे अग्नि विभिन्न पदार्थों को जलाकर राख में सबको परिवर्तित कर देती है वैसे ही ज्ञान सारे द्वैत को दग्ध कर एक अद्वैत तत्व में ही सबको पर्यवसित कर देता है द्वैत का दूर होना ही पावनता है तो क्या ऐसा ज्ञान चट से मिल जाता है कहते हैं नहीं यह ज्ञान कालेन समय आने पर मिलता है तो क्या किसी के देने से मिल जाता है कहते हैं नहीं वह अपने आप तत्स्वय मिलता है क्या बाहर से आता है नहीं वह भीतर ही है साधक उसका अपने भीतर आत्मा अनुभव करता है तात्पर्य यह कि ज्ञान किसी कर्म का परिणाम नहीं है वह तो सदैव ही भीतर विद्यमान है अंतकरण के शुद्ध होते ही उसमें छिपा हुआ ज्ञान प्रकट हो जाता है तो क्या ज्ञान ऐसे वैसे को मिलता है कहते हैं नहीं वह योग संसिद्धि को ही मिलता है जिसने योग का अभ्यास करके अपने को अच्छी तरह सिद्ध कर लिया है वही ज्ञान का लाभ करता है यहाँ योग का तात्पर्य वैसे तो कर्म योग से है पर ध्यान योग भक्त योग और ज्ञान योग को भी इसके अंतर्गत रखा जा सकता है पूर्व में जो सब यज्ञ बताए गए हैं वे भी जब ईश्वर प्रत्यर्थ किए जाते हैं तब योग साधना के ही अंतर्गत आते हैं आचार्य शंकर यहां पर योग शब्द पर भाष्य करते हुए लिखते हैं योगेन कर्म योगेन, समाधि योगेन न अर्थात योग का अर्थ कर्मयोग या समाधि योग भी लिया जा सकता है योग संसिद्ध का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका अंतकरण ऐसे योग के अभ्यास से पूरी तरह शुद्ध हो चुका हो योग में सिद्धि का तात्पर्य है अंतकरण का शुद्ध होना शुद्ध हुए चित्त में ही ज्ञान का प्रतिफलन होता है उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं कि इतने समय तक साधना करने से ज्ञान मिल जाएगा काल का यह गणित ज्ञान प्राप्ति में नहीं चलता वह तो साधक की साधना की तीव्रता पर निर्भर है इसीलिए कहा कि ज्ञान ज्ञानकालीन अपने समय से मिलता है